म्यूजिक स्कूल से विक्रांत ऑफिस के लिए नहीं बल्कि वो यहाँ से चलकर विजय सैंगर के घर की तरफ चल पड़ा म्यूजिक स्कूल से उसका घर वॉकिंग डिस्टेंस पर था और जिस रास्ते से विजय की बेटी पैदल चलते हुए इस स्कूल में आती थी उसी रास्ते से चलता हुआ विक्रांत उसके घर की तरफ बढ़ रहा था रास्ते में विक्रांत इधर उधर बड़े ध्यान से देखते हुए चल रहा था वो कोई भी क्लू नहीं छोड़ना चाहता था विक्रांत ने अनुमान लगाया कि इस किडनेपिंग को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था तो इसका मतलब यह है कि किडनेपर ने पहले ही काफी होमवर्क किया था वो इस एरिया को खूब अच्छे से जांच परख कर गया था। हो जाती है सब कुछ उसने पहले ही क्लियर कर रखा था विक्रांत के दिमाग में कुछ आइडिया आया तो उसने तुरंत ही चेतन के पास फोन करके रेजिडेंशियल एरिया के दूसरी तरफ लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करने के लिए कहा लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किडनैपर किसी दूसरे रास्ते से आता जाता रहा हो जरूर थोड़ी ना है कि वो विजय सेंगर की बेटी के ही रास्ते से आता जाता था लेकिन चेतन ने बताया है कि वो हर एंगल का सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुका है वहां उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है स्कूल से निकलकर वो रेजिडेंशियल एरिया के गेट से होता हुआ अंदर रेजिडेंशियल एरिया में घुस गया वहां काफी सारे वीआईपी फ्लैट बने हुए थे यहाँ पर सारे फ्लैट मात्र दो दो फ्लोर के बने हुए थे विक्रांत को ऑफिस से पता चल चुका था कि इस वक्त विजय सैंगर के घर पर देव और अमित पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन ये लोग सिविल ड्रेस में हैं ताकि किसी को शक ना हो कि विजय के घर पर पुलिस आई हुई है ये लोग विजय के घर पर उसके रिश्तेदार के रूप में टिके हुए थे और घर पर आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखने के साथ ही फोन वगैरह भी टैप कर रहे है जाहिर है इस वक्त विजय सेंगर की बेटी को बचाने के साथ ही उसके परिवार की सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी पुलिस को उठानी थी ऐसे में पुलिस अपना काम बड़ी चालाकी से कर रही थी पुलिस अभी भी उसी प्लान पर काम कर रही थी जैसा विजय ने बताया था अब विजय सेंगर ने टीना का मर्डर किया था या नहीं इसका फैसला बाद में होगा लेकिन अभी उसके परिवार को सुरक्षित रखना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है इस वक्त विजय सेंगर के घर पर काफी लोग आये हुए थे लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी की वहाँ उनके बीच पुलिस वाले भी रह रहे है सिर्फ विजय सेंगर की पत्नी रूबी सेंगर को ही पता था की यहाँ पर पुलिस रुकी हुई है विक्रांत जब विजय सेंगर के घर पहुंचा तो वहाँ एक अलग ही तरह का सन्नाटा फैला हुआ था कोई किसी से बात नहीं कर रहा था सब इधर उधर मायूस होकर पड़े थे विजय का घर काफी बड़ा था और अंदर का इंटीरियर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि विजय ने इस घर पर काफी खर्चा किया है इस वक्त घर में तकरीबन दस बारह लोग मौजूद थे लेकिन चूंकि घर काफी बड़ा था इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था की कौन कहा पर है इस वक्त विजय सेंगर की पत्नी रूबी सेंगर अपनी बेटी के रूम में थी विजय के पेरेंट्स घर लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए थे अब तक रो रो कर इन लोगों के आंसू खत्म हो चुके थे जब विक्रांत लिविंग एरिया में पहुंचा तो उन्होंने विक्रांत को एक नजर देखा और बिना ध्यान दिए फिर से अपना सिर नीचे करके बैठ गए विक्रांत इन लोगों का दुख समझ सकता था उसे पता था कि की घर की इकलौती बेटी के किडनेप होने पर कितनी तकलीफ होती होगी ऊपर से इनका बेटा जेल में है घर में पहुंचते ही विक्रांत ने देव को देख कुछ इशारा किया फिर देव तुरंत ही विक्रांत को लेकर विजय सेंगर की पत्नी से मिलाने के लिए चल पड़ा इस वक्त रूबी अपनी बेटी के बह रहे थे देव ने का से करवाया और फिर वो उसे वहीं कर कमरे से बाहर निकल गया विक्रांत रूबी से केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए ही आया था लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर विक्रांत की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी विक्रांत को देखकर रूबी तुरंत उठ खड़ी हो गई थैंक यू सर आप बस जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है सर आप आप बैठ जाइए आराम से। आराम से रोज ये घड़ी लगा कर जाती थी लेकिन कल उसने घड़ी नहीं पहनी इस घड़ी में जी पी एस ट्रैकिंग सिस्टम है और अगर वो ये घड़ी लगा कर गई होती तो फिर आज वो हमारे बीच में होती ये कहकर रूबी फिर से उस घड़ी को पकड़कर रोने लगी अरे आप चुप हो जाइए शांत हो जाइए विक्रांत ने कहा और फिर वो बात को बदलने के लिए उससे कहने लगा अच्छा ये आपकी बेटी का कमरा है ना यहाँ पर बहुत पेंटिंग्स बनी हुई हैं हाँ वो वो उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती थी खाना खाते समय भी कई बार ड्राइंग्स बनाने में लग जाती थी मैं तो उसे डांटती भी थी लेकिन फिर भी नहीं मानती थी ये सब दीवार पर जितनी पेंटिंग्स लगी है सब उसी ने बनाई है सब उसी का है रूबी ने कहा और फिर वो अपने आंख के आंसू को पहुंचने लगी वाकई बहुत अच्छी पेंटिंग है विक्रांत ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा अच्छा आप बताइए कुछ पता चला आपको मेरी बेटी कहाँ है